श्री गर्गसहिता श्री मधुराखंड सत्रहवा अध्याय श्री कृष्ण को स्मरण करके श्री राधा तथा गोपियों के करुण उद्गार श्री नारद जी कहते राजन श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपांगनाएं आंसू बहाती हुई गदगद कंठ थे उद्धव से बोली गोलोकवासिनी गोपियों ने कहा उद्धव पहले के प्रियजनों को त्याग कर श्रीकृष्ण परदेश चले गए उस पर भी वहां से उन्होंने योग लिख भेजा है अहो निर्मोही का बल तो देखो द्वारपालिका गोपिकाएं बोली सखियों देखो चंद्रमा के चकोर पर सूर्य की कमल पर कमल के भ्रमर पर तथा मेघ की चातक पर जैसे कभी प्रीति नहीं होती उसी प्रकार श्याम सुंदर का हम लोगों पर प्रेम नहीं है श्रृंगार धारण करने वाली गोपियों ने कहा सखियों चकोर चंद्रमा का मित्र है परंतु भय के भाग्य में सदा आग की चिंगारियां चबाना ही बड़ा है विधाता ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया है वह कभी कम नहीं होता सयोपकारिका गोपिका बोली अधिक भी मृगों को बाण मारकर तुरंत आतुर हो उनकी सुध लेता है किंतु कटाक्षों से अपने प्रियजनों को घायल करके कोई निर्मोही उनका स्मरण तक न करे यह कैसा आश्चर्य है पारसदा गोपियों ने कहा विरहजनित दुख को कोई विरही ही जानता है दूसरा कोई कभी उस दुख को नहीं समझ सकता जैसे जिसके अंगों में काटा गड़ा है उसकी पीड़ा को वही जानता है जिसके पहले कभी कांटा गड़ा चुका है जिसके शरीर में कभी कांटा गड़ा भी नहीं वह उसके दर्द को क्या जानेगा वृंदावनपालिका गोपियां बोली निष्काम प्रेम के सुख को निष्काम प्रेमी ही जानता है जो किसी कारण या कामना को लेकर प्रेम करता है वह निष्काम प्रेम के सुख को क्या जानेगा क्या कभी कर्मेंद्रिया रस का अनुभव कर सकती है गोवर्धन वासिनी गोपियों ने कहा पुरवानिताओं से प्रेम करने वाला अब सैनन्ध्री अर्थात कुब्जा का नायक बन बैठा है उसे पर्वत एवं वन में रहने वाली स्त्रियों से क्या लेना है इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है कुंज विधायिका गोपिया बोली हाय मतवाले भ्रमणों के गुंजार से व्याप्त माधवी कुंज पुंज में से जिनको हम सदा अपनी आंखों में बसाए रखती थी उनकी आज यह कथा सुनी जाती है निकुंजवासिनी गोपियों ने कहा वृंदावन में मतवाले भ्रमरों के समुदाय से युक्त यमुना तटवर्ती कदम्ब कुंज में धीरे धीरे बलराम ग्वाल बाल और गोधन के साथ विचरते हुए नंद नंदन का हम भजन करती है। यमुना जी की यूथ में सम्मिलित गोपियां बोली कब हमारा भी वैसा ही समय होगा जैसा आज मथुरा प्रवासी स्त्रियों का देखा जाता है वृजांग्राओ शोक न करो किसी की कभी सलाह जय या पराजय नहीं होती विधाता के हृदय में तनिक भी दया नहीं है जैसे बालक खिलौनों को अलग करता और मिलाता है उसी प्रकार वह विधाता समस्त भूतों को संयुक्त और वियुक्त करता रहता है जो पहले कुबड़ी थी वह आ और समान अंग वाली हो गई जो दासी थी वह कुलीन हो गई तथा जो कुरूपा थी वह रूपवती होकर चमक उठी है अहो चार ही दिनों में वह अपनी विजय के नगारे पीटने लगी है विरजा की गोपियों ने कहा किसी की भी बाहस सदा प्रिय के कंधे पर नहीं रहती किसी भी वन में सदा वसंत नहीं होता कोई भी सदा जवान नहीं रहता ये देवराज इंद्र भी सदा राज्य नहीं करते हैं कोई चार दिनों के लिए भले ही खूब मान कर ले ललिता युद्ध की गोपियां बोली मंथरा भी कुबड़ी थी जिसने अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को रोक उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया वह कुब्जा ही यह मथुरापुरी में आ गई है गोपिकाओं जो कुब्जा है वह क्या क्या नहीं कर सकती विशाखा युद्ध की गोपियों ने कहा जो गौवें चराने के लिए अनुगामी ग्वाल बालों के साथ वन में जाते हैं और लौटते समय वंशीनाथ के द्वारा नगर गाँव के लोगों को अपने आगमन का बोध करा देते हैं तथा जो अपनी गति से मतवाले हाथी के चाल का अनुकरण करते हैं उन नंद नंदन को हम भुला नहीं सकते माया युद्ध की गोपियाँ बोली साकरी गलियों में हमारा आँचल पकड़कर कर हटात हमें अपनी भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर परस्पर की खींचा तानी से हर्ष और भय का अनुभव कराने वाले उन श्रीहरी को हम कब अपने घरों में ले जाएंगे अष्ट सखियों ने कहा उद्धव उन सर्वांग सुंदर नंदनंदन को निहारकर हमारे नेत्र अब संसार की ओर नहीं देखते नहीं देखना चाहते वे ही नंदराज कुमार मथुरापुरी में विराज रहे हैं शीघ्र बताओ अब हमारा क्या होगा सोरत सखियाँ बोलीं वन में प्रेम पीड़ा को बढ़ाने वाली बाँसुरी की मधुर तान सुनकर हमारे दोनों कान अब संसारी गीत नहीं सुनना चाहते ये तो कौवों की काँव काँव के समान कड़वे लगते हैं बत्तीस सखियों ने कहा अपने मित्र को प्रीति से शत्रु को नीति से लोभी को धन से ब्राह्मण को आदर से गुरु को बारंबार प्रणाम से तथा रसिक को रस से वश में किया जाता है परंतु निर्मोही को कोई कैसे वश में कर सकता है श्रुति रूपा गोपिया बोली जो जागृत आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर भी उनसे परे हैं तथा इस जगत के हेतु होते हुए भी वास्तव में अहेतु हैं ये समस्त गुण जिनसे ही प्रेरित होकर अपने अपने विषयों की ओर प्रवाहित होते हैं तथा जैसे आग से निकली हुई चिन्हगारियाँ पुनः उसमें प्रविष्ट नहीं होती उसी प्रकार महतत्व इंद्रिय समुदाय तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देव समुदाय जिनमें प्रवेश नहीं पाते उन परमात्मा को नमस्कार है ऋषि रूपा गोपियों ने कहा बलवानों में भी अत्यंत बलिष्ठ यह काल जिन पर अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं है माया भी जिनको वशीभूत नहीं कर पाती तथा तो वेद भी जिन्हें अपने विधि वाक्यों का विषय नहीं बना सकता, उस अमृत स्वरूप परम प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म की हम शरण लेती हैं देवांगना स्वरूपा गोपिया बोली जिन परमेश्वर के अंशांश अंश अन्ष कला आवेश तथा पूर्ण आदि अवतार होते हैं और जिनसे ही इस जगत की सृष्टि पालन एवं श्रंगार होते हैं उन पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम श्री कृष्ण को हम प्रणाम करती हैं यज्ञ सीता रूपा गोवियों, गोपियों गोपियों ने कहा यह श्यामचुंदर निकुंजिकाओं के लिए सुकुमार कर बसंत है श्री राधा के हृदय तथा कंठ को विभूषित करने वाले हार है श्री रास मंडल के अधिपति है ब्रज मंडल के ईश्वर है तथा समस्त ब्रह्मांडों के मही मंडल का परिपालन करने वाले हैं रमा वैकुंठ वासनी गोपियाँ बोली जिन्होंने समस्त गोपी गोपीयूथ को अलंकृत किया अपनी चरण दृष्टि वृंदावन तथा गिरिराज गोवर्धन को विभूषित किया तथा जो संपूर्ण लोगों के अभ्युदय के लिए इस भूमंडल पर आविर्भूत हुए उन नागराज के समान परिपुष्ट भुजा वाले अनंत लीला विलासाली श्री श्याम सुंदर का हम भजन करती हैं श्वेत द्वीप की सखियों ने कहा जैसे बालक कुकुर मुत्ते को बिना श्रम के उठा लेता है और जैसे गजराज अपनी सोट से अनायास कमल को उठा लेता है उसी प्रकार जिन्होंने खिलवाड़ में ही पर्वत को एक हाथ से उठाकर अद्भुत शोभा प्राप्त की वे कृपा निधान श्री ब्रजराज नंदन हमें कभी विस्मित नहीं होते उर्धवैकुंठ वासिनी गोपिया बोली हमारी श्याम वर्णमयी आँखों सारे जगत को श्याम में देखती है इन्हें द्वैत तो दिखता ही दिखता ही नहीं फिर ये योग का सेवन क्या करेंगी लोकाचलवासिनी गोपियों ने कहा स्नेह का पास दृढ़ होता है वह कभी टूटने कटने वाला नहीं है हम उसे नहीं काट सकती श्रीहरि के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता एक मात्र वे ही ऐसे हैं जो नाग पास को काटने वाले गरुड़ की भांति स्नेह पास को काट मथुरा चले गए अजित पदाश्रिता गोपिया बोली हमारे दोनों नेत्र श्री कृष्ण में लग गए हैं वे दसों दिशाओं में दौड़ लगाने पर भी अन्यत्र कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते जैसे कमल से जिसकी लगल लगी है वह भ्रमर अन्य फूलों पर कदापि नहीं जाता श्री सखियों ने कहा लोग अपनी कृपणता से यश को क्रोध से गुण समूह के उदय को दुर्व्यसनों से धन को तथा कपटपूर्ण बर्ताव से मैत्री को नष्ट कर देते हैं मिथिला वासिनी स्त्रियाँ बोली धन देकर तन की रक्षा करे तन देकर लाज बचाए तथा मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो धन तन और लाज तीनों का उत्सर्ग कर दे कौशल वासनी गोपियों ने कहा वियोग जनित दुख की दशा को जीवात्मा के बिना दूसरा कोई नहीं जानता है परंतु वह उसे बताने में असमर्थ है बताती है वाणी किंतु उसे उस दुख का अनुभव नहीं है भले ही बाणों के आघात से हृदय विधीर्ण हो जाए किंतु कभी किसी को प्रिय वियोग का कष्ट न प्राप्त हो अयोध्या पुरवासनी गोपिया बोली पहले निराश करके फिर आशा दे दी और अपने मथुरा की आशा अर्थात दिशा में चले गए उसके ऊपर हमारे लिए योग लिखा है अहो निर्मोही जनों का चित्र या चित्त विचित्र होता है पुलिंदी गोपियों ने कहा पूर्वकाल की बात है दंडक वन में अत्यंत विवल होकर इन्हें अपना पति बनाने के लिए इनके पास आई किंतु इन्होंने सुमित्रा कुमार को प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे कुरूप बना दिया ऐसे पुरुष से आप सबको कृपा की आशा कैसे हो रही है सुतलवासिनी गोपिया बोली राजा बलि भगवत भक्त सत्य परायण और बहुत अधिक दान करने वाले थे परंतु उनसे भेंट पूजा लेकर जिन्होंने कुपित हो उन्हें बंधन में डाल दिया था उस वामन रूपधारी कपट ब्रह्मचारी बने हुए श्रीहरि की न जाने लक्ष्मी जी या अन्य भक्तजन कैसे सेवा करते हैं जालंधरी गोपियों ने कहा पूर्व काल में अशुरश्रेष्ठ भक्त प्रवर कयाधो कुमार प्रहलाद को बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ा तब कहीं नृसिंग रूप धारण करके इन्होंने उनकी सहायता की अहो इनमें निष्ठुरता की पराकाष्ठा प्रत्यक्ष देखी जाती है भूमि गोपियाँ बोली अहो अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र अत्यंत विचित्र होता है वह कहने योग्य नहीं है मुख से और ही बात निकलेगी किंतु हृदय में कोई और ही विचार रहेगा ऐसे लोगों को देवता भी नहीं समझ पाते फिर मनुष्य कैसे जान सकता है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री मथुरा मथुराखंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में श्री कृष्ण की याद में गोपियों के वचन नामक सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ